बुद्ध की गाथाओं पर ओशो के अमृत प्रवचन एस ऐसो प्रवचन नंबर एक भाग तीन चंदाब का, का चमत्कार दूसरा सूत्र छम विमल शुद्धम विप्रन्न मना विलम्ब नंदीभव परीक्षीणम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम जो चंद्रमा की भांति विमल शुद्ध स्वच्छ और निर्मल है तथा जिसकी सभी जन्मों की तृष्णा नष्ट हो गई है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं हितवा मानुसकम योगम दिव्यम योगम उपजगा सव्य योग विसुत्तम तमहम भ्रूमि ब्राह्मणम जो मानुषी बंधनों को छोड़ दिव्य बंधनों को भी छोड़ चुका है जो सभी बंधनों से विमुक्त है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं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 ब्राह्मणों को तो बात समझ में ही नहीं आई कि ये क्या कह रहा है ब्राह्मणों को तो छोड़ दें भिक्षुओं को भी ये बात समझ में नहीं आई कि ये क्या कह रहा है भिक्षुओं ने जाके भगवान से कहा बनते ये चंता भिक्षु अभी नया नया आया और अर्हत्व का दावा कर रहा है और कहता है मैं आने जाने से मुक्त हो गया और इस तरह निरर्थक सरासर झूठ बोल रहा है आप इसे चेताइए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 अंधेरे में चमकते हैं रोशनी में खो जाते सूरज की विराट रोशनी तारों की रोशनी छीन लेती तारे कहीं जाते नहीं जहां हैं वहीं हैं, मगर दिन में दिखाई नहीं पड़ते जब सूरज ढलेगा तब फिर दिखाई पड़ने लगेंगे ये इस चंदाब की जो आभा थी मिट्टी का छोटा सा दिया था बुद्ध की जो आभा थी वो जैसे महासूर्य की आभा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 ईर्षा से भर गए होंगे कि ये अभी अभी तो आया चंदाभ और अभी अभी ज्ञान को उपलब्ध हो गया और हम इतने दिन से बैठे हम कपास ही ओठ रहे और ये आए देर नहीं हुई अभी नया नया शिक्षण सिद्ध होने का दावा कर रहा है उन्होंने जाके बुद्ध को कहा कि बनते चंदा भिक्षु अरहत्व होने का दावा कर रहा है और इस तरह झूठ बोल रहा है आप उसे चेताइए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 जियो जागो और जियो आज इतना ही।